श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ बारह अप्रैल अठारह महेंद्र से तुम ध्यान धारणा करते हो ना महेंद्र जी कुछ करता हूँ श्री राम कृष्ण कभी कभी आया करो महेंद्र साहब से जी कहाँ कैसी गिरह पड़ी हुई है आप जानते ही हैं जरा देखिएगा श्री राम कृष्ण हंसकर पहले आया तो करो तब तो दाब दूब कर देखूंगा कहाँ गिरा है कहाँ क्या है तुम आते क्यों नहीं महेंद्र महाराज आजकल काम से फुर्सत नहीं मिलती जिस पर कभी, कभी कभी कदेटी के मकान का इंतजाम करना पड़ता है श्री रामकृष्ण महेंद्र से भक्तों की ओर इशारे से बतला कर क्या इनके घर द्वार नहीं है या कामकाज नहीं है ये किस तरह आया करते हैं हरी तू क्यों नहीं आता तेरी बीबी आई है ना हरि जी नहीं श्री राम कृष्ण तो तू क्यों भूल गया हरि जी मैं बीमार हो गया था श्री राम कृष्ण भक्तों से हाँ दुबला तो हो गया है इसे भक्ति तो कम है नहीं भक्ति की दौड़ का हाल फिर क्या पूछना उत्पाती भक्ति है हंस रहे हैं श्री राम एक भक्त की स्त्री को हाबी की माँ कहकर पुकारते थे हाबी की माँ के भाई आए हुए हैं कॉलेज में पढ़ते हैं उम्र कोई बीस साल की होगी वे क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे इसलिए उठे उनके साथ उनके छोटे भाई भी उठे वे भी श्री राम के भक्त हैं कुछ देर बाद द्विज के लौट आने पर श्री रामकृष्ण ने पूछा तू नहीं गया किसी भक्त ने कहा ये गाना सुनेंगे इसीलिए चले आए हैं आज ब्राह्म भक्त श्री त्रिलोक्य का गाना होगा पलटू भी आ गए श्री राम कृष्ण कहते हैं कौन अरे पलटू एक और नौ युवक भक्त आए इनका नाम पूर्ण है श्री राम कृष्ण के कई बार बुलवाने से तो ये आए हैं घर वाले इन्हें आने ही नहीं देते थे मास्टर जिस स्कूल में पढ़ाते हैं ये वही पांचवी कक्षा में पढ़ते हैं इन्होंने श्री राम कृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया श्री राम कृष्ण उन्हें अपने पास बैठा कर धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं मास्टर पास बैठे हुए हैं दूसरे भक्त दूसरे ही विचार में डूबे हैं गिरीश एक और बैठे हुए केशव चरित पढ़ रहे हैं श्री रामकृष्ण पूर्ण से यहाँ आया करो गिरीश मास्टर से यह कौन है मास्टर विरक्ति से लड़का है और कौन है गिरीश लड़का है यह तो देख ही रहा हूँ मास्टर डरे कि कहीं चार आदमी जान गए और लड़के के घर तक खबर फैली तो उसके लिए यह अच्छा न होगा और इससे मास्टर पर भी दोषारोपण होता है इसीलिए बच्चे के साथ श्री कृष्ण धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं श्री राम कृष्ण जो कुछ मैंने बतलाया था सब करते जाना बच्चा जी हाँ श्री राम कृष्ण स्वप्न में कुछ देखते हो अग्नि शिखा जलती हुई मशाल सुहागिन स्त्री मसान यह सब देखना बहुत अच्छा है बच्चा आपको देखा है आप बैठे हुए कुछ कह रहे थे श्री राम कृष्ण क्या उपदेश अच्छा क्या सुना एक कहो तो जरा बच्चा याद नहीं है श्री राम कृष्ण नहीं याद है तो नहीं सही यह बहुत अच्छा है तुम्हारी उन्नति होगी मुझ पर आकर्षण है ना? कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण कह रहे हैं क्या वहाँ नहीं जाओगे अर्थात दक्षिणेश्वर में बच्चा कह रहा है मैं यह नहीं कह सकता श्री राम कृष्ण क्यों वहाँ तुम्हारा कोई आदमी है ना? बच्चा जी हाँ परंतु वहाँ जाने की सुविधा नहीं है गिरीश केशव चरित पढ़ रहे हैं ब्राह्मण समाज के श्री त्रैलोक ने यह पुस्तक लिखी है इसमें लिखा है पहले श्री राम कृष्ण देव संसार से विरक्त थे परंतु केशव से मिलने के बाद उन्होंने अपना मत बदल दिया है अब श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि संसार में भी धर्म होता है इसे पढ़कर किसी किसी भक्त ने श्री राम कृष्ण से यह बात कही है भक्तों की इच्छा है कि त्रैलोक के, के साथ इस विषय पर बातचीत हो श्री रामकृष्ण को पुस्तक पढ़कर यह बात सुनाई गई थी गिरीश के हाथ में पुस्तक देकर श्री राम कृष्ण गिरीश मास्टर राम तथा दूसरे भक्तों से कह रहे हैं वे लोग वही लेकर हैं इसीलिए संसार संसार रट रहे हैं कामली और कांचन के भीतर है ना, उन्हें पा लेने पर ऐसी बात नहीं निकलती ईश्वर का आनंद मिल जाता है तब संसार तो काक विष्ठावत जान पड़ता है मैं पहले सबसे किनारा कशी कर गया था विषयी लोगों का साथ तो छोड़ा बीच में भक्तों का संग भी छोड़ दिया था देखा सब पटापट पत कूच कर जाते हैं मर जाते हैं और यह सुनकर मेरा कलेजा दहलता था इस समय कुछ कुछ तो आदमियों में रहता भी हूँ